आधा तुम्हारा आधा मेरा एक समय की बात है एक किसान मूंगफली उगाना चाहता था जंगल के पास की जमीन खाली पड़ी थी किसान ने जमीन को जोता बीज बोए और फसल का इंतजार करने लगा एक भालू रोज उसे दूर खड़ा देखता था एक दिन वो भालू उसके पास आया और उसे धमकी दी वो किसान मैं तुम्हें खा जाऊंगा किसान कांपने लगा फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कहा प्यारे भालू भाई कृपया मुझे मत खाइए फसल उगने के बाद हम दोनों हिस्से आधा आधा बांट लेंगे जड़ों वाला हिस्सा मैं ले लूंगा जमीन के ऊपर का हिस्सा आप ले दीजिएगा भालू ने किसान की बात मान ली किसान ने बहुत मेहनत की मूंगफली की फसल खूब अच्छी हुई फसल काटने का दिन आया भालू ने अपना हिस्सा मांगा समझौतों के अनुसार किसान ने जमीन के ऊपर वाला हिस्सा भालू को दे दिया फिर जड़ के हिस्से को अपनी गाड़ी में लाद निकल पड़ा रुको भालू ने जोर से आवाज दी मुझे जड़ का हिस्सा चखना है भालू ने जड़ का हिस्सा चखा गुस्से से गरजते हुए बोला तुमने मुझे धोखा दिया है जड़ का भाग स्वादिष्ट है टहनियों और पत्तों में कोई स्वाद नहीं है इसके बाद इस तरफ कभी मताना किसान ने भालू को मनाते हुए कहा गुस्सा मत कीजिए भालू जी अगली बार आप जड़ का हिस्सा ले लेना मैं टहनियों वाला हिस्सा ले लूंगा अगली बार किसान ने फिर उसी स्थान पर मक्का की फसल उगाई इस बार भी फसल खूब अच्छी हुई फसल काटने का दिन आया भालू ने अपना हिस्सा मांगा किसान ने जड़ वाला हिस्सा भालू को दे दिया और भुट्टे गाड़ी में लाद तेजी से निकल गया भालू ने जड़ खाकर देखी छी छी इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है अच्छा किसान ने फिर मुझे धोखा दे दिया आने दो उसे इस बार अच्छा सबक सिखाऊंगा भालू गुस्से में किसान का इंतजार करता रहा किसान वहाँ वापस थोड़े ही आने वाला था